विनय पत्रिका निज करम पत्रिकायावली तमें अपने करन ताते पर्यो अभागे, बास दुख यागे। आगे अनेक समूह संकट पूछे को पुरी कोमल शरीर गेदन शीर्ष धुन धुन रो वही तूने स्वयं ही अज्ञान से अपनी कर्म रूपी रस्सी मजबूत कर ली और अपने ही हाथों से उसमें अविद्या की पक्की गांठ भी लगा दी इसी से हे अभागे तू परतंत्र पड़ा हुआ है और इसी का फल आगे गर्भ में रहने का दुख होगा संसार में जो अनेक क्लेशों के समूह हैं उन्हें वही जानता है जो माता के पेट में पड़ा है गर्भ में सिर तो नीचे और पैर ऊपर रहते हैं इस भयानक संकट के समय कोई बात भी नहीं पूछता रक्त मन मूत्र विष्ठा कीड़े और कीस से खिरा हुआ गर्भ में सोता है कोमल शरीर में जब बड़ी भारी वेदना होती है तब सिर धुन धुन कर रोता है तू निज करम जाल जह संगत जो नहीं तेरो बहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीन हो परम कृपालु ज्ञान तो दीन हो तोहि दियो ज्ञान विवेक जनम अनेक की तब सुधि भई दही हो हर जाकी जाम माया गुनमयी जहि जीवन काज बस रसहीन दिन दिन अति नयी सो करो देगी संभारी श्रीपति दिपति मह जही मति इस प्रकार जहां तुझे तेरे कर्म जाल ने घेर लिया था और उसके कारण तू तो दुख पाता था श्री हरि ने वहां भी तेरा साथ नहीं छोड़ा गर्भ में प्रभु ने नाना प्रकार से तेरा पालन पोषण किया और फिर परम कृपालु स्वामी ने तुझे वही ज्ञान भी दिया जब तुझे हरि ने ज्ञान विवेक दिया तब तुझे अपने अनेक जन्मों की बातें याद आईं और तू कहने लगा जिसकी यह त्रिगुणमयी माया अति दुस्तर है मैं उसी परमेश्वर की शरण हूँ जिस माया ने जीव समूह को अपने वश में करके उनके जीवन को निरस अर्थात आनंद रहित कर दिया है और जो प्रतिदिन अत्यंत नई बनी रहती है ऐसे माया रूपी जिस लक्ष्मी के पति ने गर्भ काल की इस विपत्ति में मुझे ऐसी विवेक बुद्धि दी है वही मेरी इससे तुरंत रक्षा करे बहु मानी, अब चक्रपाली ऐसि कर विचार चुप साधी पवन पर अपराधी प्रेर जो परम प्रचंड मारुत कष्ट नाना तो सो ज्ञान ध्यान विराग युभव कुल एक बोलिन तब ते जान तब जान को लोग फिर तो पूर्व जन्मों में भजन न करने के लिए अपने मन में बहुत भाग्य से ग्लानी मान कर कहने लगा कि अब की बार संसार में जन्म लेकर तो चक्रधारी भगवान का भजन ही करूंगा ऐसा विचार कर जो है चुप हुआ कि प्रसव काल के पवन ने तुझ अपराधी को प्रेरित किया उस अति प्रचंड वायु के द्वारा प्रेरित होकर तूने जन्म के समय नाना प्रकार के कष्टों को सहा उस समय उस भयानक कष्ट की आग में तेरा ज्ञान ध्यान नैराग्य और अनुभव सभी कुछ जल गया अर्थात मारे कष्ट के तू सब भूल गया अत्यंत कष्ट के कारण तू व्याकुल हो गया और थोड़ा बल होने से एक क्षण भी तुझसे भोला नहीं गया इस समय के तेरे दारू दुख को किसी ने न जाना उल्टे सब लोग पुत्र होने के आनंद में हर्षित होकर गाने लगे बाल दशा जैते दुख पाए अतिम जाना सुधा ब्याधि पाधा भई भारी वेदन जाने महतारी मह तारी जननी न जान पीर सो कहे तुषन करे सोई करै विधि उपाय जाते अधिक तु छाती जर कौमार सै सब अरु किशोर अपार अभ को कह सकै तो आन को सही फिर बचपन में तूने जितने महान कष्ट पाए वे इतने अधिक हैं कि उनकी गणना करना असंभव है भूख रोग और अनेक बड़ी बड़ी बाधाओं ने तुझे घेर लिया पर तेरी माँ को तेरे इन सब कष्टों का यथार्थ पता नहीं लगा माँ यह नहीं जानती कि बच्चा किस लिए रो रहा है इससे वह बार बार ऐसे ही उपाय करती है जिससे तेरी छाती और भी अधिक जले जैसे अजीर्ण के कारण पेट दुखने से बच्चा रोता है पर माता उसे भूखा समझकर और खिलाती है जिससे उसकी बीमारी बढ़ जाती है शिशु कुमार और किशोरावस्था में तू तो जो अपार पाप करता है उसका वर्णन कौन करे? अरे निर्दय महादुष्ट तुझे छोड़कर और कौन ऐसा है जो इन्हें सह सकेगा जो बन संग रंग तब मोहम्मद ताते धर्म तब मोहम्मद मरजादा सब प्रथम संकट ोहरेसरे चक्र जिस परदार पर पर द्रोह पर संसार बाढ़ जवानी में तू युवती स्त्री की आसक्ति में फसा तब तू महान अज्ञान और मद में मत हो गया उस जवानी के नशे में तूने धर्म की मर्यादा छोड़ दी और पहले गर्भ में और लड़कपन में जो कष्ट हुए थे उन सबको भुला दिया और पाप करने लगा पिछले कष्ट समूहों को भूल गया अब पाप करने से आगे तुझे जोक संकट प्राप्त होंगे अरे उन पर विचार करके तेरी छाती नहीं फट जाती जिससे फिर गर्भ के गठे में गिरना पड़े संसार चक्र में आना पड़े तूने बारंबार वैसे ही कर्म किए जिस शरीर का परिणाम मरने पर कीड़ा राख या विष्ठा होगा कब्र में गाड़ने से सड़क पर कीड़ों के रूप में बदल जाएगा जलाने पर राख हो जाएगा या जीव जंतु खा डालेंगे तो उनकी निष्ठा बन जाएगा उसी के लिए तू सारे संसार का शत्रु बन बैठा पराय स्त्री और पराये धन पर प्रीति और दूसरों से द्रोह यही संसार में नित्य नया बढ़ता गया देखते आय बिरुध जो तय बुलाई के गुन कछु कहे न जाहि, सो अब प्रगट देख तनु माही तो प्रगट तनु जर जर जरा बस ब्याधितावही थिरकम्पिंद्रिय सहति पर बचन काहुन भावी गृहपालहू यति निरादर, खान पान न पावी ऐसे ही दशा नृष्णा तरंग बढ़ा बही देखते ही देखते बुढ़ापा आ पहुँचा जिसे तूने स्वप्न में भी नहीं बुलाया था उस बुढ़ापे का हाल कहा नहीं जाता उसे अब अपने शरीर में प्रत्यक्ष देख ली शरीर जर्जर हो गया है बुढ़ापे के कारण रोग और सूल सता रहे हैं सिर हिल रहा है इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो गई है तेरा बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता घर की रखवाली करने वाला कुत्ता भी तेरा निरादर करता है अथवा अच्छा कुत्ते से भी बढ़कर तेरा निरादर होने लगा है कुत्ते को दूसरों दूर से रोटी फेंकते हैं पर उसे समय पर तो दे देते हैं तेरे उतनी भी संभाल नहीं अधिक क्या तू तो खाने पीने तक को नहीं पाता बुढ़ापे में ऐसी दुर्दशा होने पर तुझे बैराग्य नहीं होता इस दशा में भी तो तृष्णा की तरंगों को बढ़ाता ही जाता है कही को सकय महाभव तेरे जन्म एक के कछुक गे रे चार खान संतत भगा अजहु न कर विचार मन माही भज विचार विकार तज भज राम जन सुख धायकम धु दुस्तर जल रथम भजुचक्र धर सुर नायकम बिनु हेतु करुणा कर उदार माया तारणम कैवल्यपति जगपति रमा प्रतिप्राण प्रतिगति प्रति, प्रति ये तो तेरे एक जन्म के कुछ थोड़े से कष्ट गिनाए गए हैं ऐसे अनेक बड़े बड़े जन्मों की सब की कथा तो कौन कह सकता है सदाचार खानों पिंडज अंडज श्वेतज और उद्भिज ये में घूमना पड़ता है अब भी तो मन में विचार नहीं करता अब भी विचार कर अज्ञान को छोड़ दे और भक्तों को सुख देने वाले भगवान श्री राम जी का भजन कर वे दुस्तर भवसागर के लिए जहाज रूप है। तो उन सुदर्शन चक्र धारण करने वाले देवपति भगवान का भजन कर वे बिना ही हेतु दया करने वाले हैं बड़े ही उदार हैं और इस अपार माया से तारने वाले हैं वे मोक्ष के संसार के लक्ष्मी के और इन प्राणों के नाथ हैं एवं मुक्ति के कारण हैं